ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक विकास का क्रम पहला एक साधारण व्यक्ति क एक दिव्य महापुरुष ख की ओर आकृष्ट होता है और उसकी आराधना करता है दूसरा क ख में अधिकाधिक दिव्यता का अनुभव करता है तीसरा क यह अनुभव करता है कि क अनंत परमात्मा का विशेष अभिव अभिव्यक्त रूप है जबकि वह स्वयं परमात्मा का एक रूप है अवश्य पर एक सामान्य रूप है चौथा क को यह अनुभव होता है कि वह आत्मा है मानो शुद्ध चैतन्य का एक ज्योतिर्म बिंदु है और परमात्मा शुद्ध चैतन्य के वृत्त के समान है किंतु बिंदु वृत्त से अधिक सत्य प्रतीत होता है पांचवा क को यह अनुभव होता है कि बिंदु और वृत्त दोनों समान रूप से सत्य हैं। छठवां क को वृत्त बिंदु से अधिक सत्य प्रतीत होता है सातवां बिंदु चेतना वृत्त रूपी अखंड सत्ता में विलीन हो जाती है आठवां वृत्त जो चरम सत्य या परमात्मा है न्यूनाधिक दिव्यता वाले विभिन्न आत्माओं के रूप में अभिव्यक्त होता है वही मानवों के रूप में तथा वस्तुता सभी प्राणियों और वस्तुओं के रूप में अभिव्यक्त होता है जिस दिव्य महापुरुष या ईश्वरावतार ख की आराधना के साथ ने अपने आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ किया था वह अब नए रूप में पुनः प्रकट होता है ईश्वरावतार एवं महापुरुष अनेक हैं परंतु भक्त का विशेष संबंध स्वयं के इष्ट देवता से ही होता है दसवां एक ही परमात्मा विभिन्न आत्माओं के रूप में अभिव्यक्त होता है ग्यारहवां एक मेवा द्वितीयम अखंड सत्ता पूर्ण ज्ञानी महापुरुष आध्यात्मिक चेतना के ऊपर युक्त नवी दसवीं और ग्यारहवीं में से किसी भी अवस्था में रह सकता है आध्यात्मिक चेतना की ओर भी अनेक अवस्थाएं हैं जिनमें वह अपनी अनुसार विचरण कर सकता है आध्यात्मिक अनुभूतियों का कोई अंत नहीं है संपादकीय पूर्व पृष्ठों पर अंकित रेखाचित्र एवं उसके विवरण को स्वामी यतीश्वरानंद जी ने स्वयं यूरोप में अपने प्रवास के प्रारंभिक काल में संभवतः उन्नीस में तैयार किया था इनमें स्वामी जी ने किसी देवता की साधारण भक्ति से प्रारंभ कर चरम अद्वैतानुभूति तथा उसके बाद सर्वग्राही अखंड सत्य दर्शन तक की जिन विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूतियों को एक साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा की विभिन्न अवस्थाओं में प्राप्त करता है उनका रेखांकन किया है समय प्रगति की प्रक्रिया की धारणा घंटे के आकार की एक वक्र रेखा या वक्राकृति के रूप में की जा सकती है सर्वप्रथम चेतना के निम्न स्तरों से उच्चतर स्तरों पर आरोहण होता है और उसके बाद उच्चतम स्तर पर पहुँचने के बाद सत्य के व्यापक और भिन्न प्रकार के अनुभव के लिए निम्न स्तरों पर अवरोहण होता है श्री रामकृष्ण ने इस आरोहण या अनुरोम और अवरोहण याने विलोम को क्रमशः ज्ञान और विज्ञान कहा है वस्तुतः यह रेखा चित्र श्री रामकृष्ण के दार्शनिक विचारों का ही रेखांकन है इस चार्ट की साइक्लोस्टाइल प्रतियों का वितरण स्वामी यतीश्वरानंद जी ने भारत तथा विदेशों में अपने शिष्यों में किया था लेकिन बहुत से लोगों ने व्यक्तिगत निर्देशन के बिना इसे समझने में कठिनाई का अनुभव किया है और इसकी विस्तृत व्याख्या के लिए अनुरोध किया है इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस चार्ट की संक्षिप्त व्याख्या तीन विभागों में दी जा रही है आध्यात्मिक विकास की प्रारंभिक अवस्थाएँ वेदांत के अनुसार आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति के दो मुख्य पथ हैं ज्ञान मार्ग या विचार का पथ और भक्ति मार्ग कर्म और योग जैसे अन्य मार्गों को सामान्यतः इन मुख्य मार्गों का सहायक माना जाता है ज्ञान मार्ग में पुरुषार्थ पर बल दिया जाता है और इसका लक्ष्य अद्वैतानुभूति है भक्ति मार्ग में भगवान कृपा को भगवत कृपा को महत्व दिया जाता है और उसका लक्ष्य साकार ईश्वर का साक्षात्कार है परंतु यह मार्ग पूर्णतः पृथक नहीं है वे एक दूसरे के समानांतर ही हैं समानांतर ही नहीं हैं बल्कि विभिन्न बिंदुओं पर मिलते और एक दूसरे से ठकराते भी हैं विकसित अवस्थाओं में इन दोनों का पृथक करना कठिन हो जाता है दूसरे मार्ग को त्याग कर केवल एक ही मार्ग का अवलंबन करना कुछ कठिन ही नहीं बल्कि हानिकारक भी हो सकता है अधिकांश साधकों के लिए इन दोनों ज्ञान और भक्ति के मार्गों का समलित रूप से पालन करना श्रेयस्कर है सत्य तो यह है कि अधिकांश लोग यही करते हैं इस समन्वित पथ का अनुसरण करने वाला साधक साधना का प्रारंभ एक दैवी व्यक्तित्व या विग्रह की उपासना से करता है वह विष्णु शिव देवी गणेश जैसे किसी देवता विशेष के प्रति आकर्षण का अनुभव करता है अथवा वह श्री राम श्री कृष्ण श्री गौरांग श्री रामकृष्ण तथा ईसा के प्रति आकृष्ट हो सकता है वह इनमें से किसी एक को इष्ट देवता के रूप में ग्रहण करता है अधिकांश क्षेत्रों में देवता विशेष के प्रति आकर्षण स्वाभाविक रूप से होता है और साधक स्वयं इस आकर्षण का कारण नहीं बता सकता यह बाल्यकाल में पारिवारिक परंपराओं के प्रभाव के कारण हो सकता है वैष्णव परिवारों में जन्मे बालक अपने बड़ों से नारायण या विष्णु की भक्ति और पूजा करना सीख जाते हैं धीरे धीरे उनका सारा मन इस भाव से अतिरंजित हो जाता है और बाद में विष्णु या उसके किसी अवतार के प्रति तीव्र आकर्षण का अनुभव करते हैं इसी प्रकार भिन्न धार्मिक परंपराओं वाले परिवारों में जन्मे बालक उन उन परंपराओं से संबंधित देवताओं को प्रेम करना सीख जाते हैं सामान्य नियम तो यही है लेकिन इसके अपवाद भी हैं आधुनिक काल में श्री रामकृष्ण भारत और विदेशों के लाखों लोगों की श्रद्धा और भक्ति के केंद्र बन गए हैं इससे यही सिद्ध होता है कि व्यक्ति का किसी देवता विशेष के प्रति आकर्षण उसके मानसिक गठन पर निर्भर करता है और जो उसके संस्कारों के द्वारा निर्धारित किया जाता है इसका बोध बहुत कम साधकों को होता है साधक बस इतना ही साधारणतः समझता है कि वह किसी दिव्य महापुरुष की ओर तीव्र आकर्षण का अनुभव कर रहा है और उसकी उपासना करने को बाध्य है प्रारंभ में सामान्यतः उसे अपने इष्ट देवता के दैवी स्वरूप के विषय में स्पष्ट धारणा नहीं होती और वह नाना प्रकार के मानवीय सद्गुणों को उन पर आरोपित किए बिना नहीं रह सकता महान सुफी संत अबू अरबी ने कहा है कि अधिकांश लोग जिसे ईश्वर कहते हैं वह व्यक्ति के अहंकार की प्रती है इस उक्ति का गहरा अर्थ यह है कि सत्य की प्रत्येक व्यक्ति की धारणा अपनी धारणा के अनुरूप होती है जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है उसकी अपने बारे में धारणा बदलती जाती है और तदनुसार ईश्वर की उसकी धारणा बदलती जाती है घृणा लोभ और भय से पीड़ित व्यक्ति ईश्वर की एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हैं जिसमें ये बातें कुछ मात्रा में हों से धर्मों के इस ईर्ष्यालु ईश्वर की धारणा को उत्पत्ति इसी प्रकार हुई है लेकिन हिंदुओं की काली और दुर्गा की धारणा भिन्न प्रकार की है यह सृष्टि प्रक्रिया के यथार्थ बोध पर आधारित है, जो हो इष्ट देवता की प्रारंभिक धारणा जो भी हो आध्यात्मिक विकास के साथ वह धीरे धीरे बदलती जाती है चित्त शुद्ध होने पर साधक पाता है कि उसके आराध्य देव अनंत प्रेम असीम करुणा जैसे सदगुणों और दैवी संपत्ति से संपन्न है अब उसकी उन दिव्य सद्गुणों का चिंतन करने की अधिकारिक इच्छा होती है जिसके फलस्वरूप ध्यान, ध्यान के साथ होने लगता है वह रूप ध्यान का त्याग भी कर सकता है इस अवस्था में साधक का सांसारिक सुखों के प्रति आकर्षण समाप्त होने लगता है वह अपने इष्ट देवता और अपने आस के स्त्री पुरुषों के बीच अंतर देखकर भावचक्र रह जाता है वह सामान्य लोगों की दुर्बलता और सक्षमता को देख पाता है और उनके प्रतिकरुणा का अनुभव करते हुए भी परमात्मा के प्रति उसका प्रेम और आकर्षण पहले से कहीं अधिक बढ़ जाता है वह अपने इष्ट देवता से और अधिक अनुरक्त हो जाता है और अपना समग्र मन बुद्धि इच्छा शक्ति और भावनाएँ उन पर केंद्रित कर देता है वह तीव्र व्याकुलता के साथ उनका ध्यान और उनसे प्रार्थना करता है और परमात्मा उसके लिए विचलित हुए बिना और अधिक समय तक नहीं रह सकता भगवत प्रतिक्रिया अर्थात या उत्तर हृदय चक्र को जागृत के रूप में होती है ईश्वरीय ज्योति की एक किरण भक्त के हृदय को स्पर्श करती है और उसका हृदय कमल मानव प्रस्फुलित हो उठता है हृदय चक्र का यह प्रस्फुटन सबसे पहले विश्वासप्रद और निश्चयात्मक आध्यात्मिक अनुभूति है और यह जीवात्मा की अनाधि निद्रा से जागरण को सूचित करती है शासक अपने हृदय में अपने इष्ट देवता के जीवंत और ज्योतिर्मय रूप के दर्शन करता है और पाता है कि उसकी आत्मा उस दिव्य ज्योति से और प्रोत है तब वह अपने को परमात्मा के कुछ अंश का भागीदार जाने लगता है इस अवस्था में साधक अपनी आत्मा का अविष्कार करता है वह पाता है कि उसके इष्ट देवता और उसकी आत्मा में विद्यमान ज्योति परमात्मा ज्योति के ही अंश हैं प्रकाश या ज्योति का अर्थ स्थूल भौतिक बाह्य प्रकाश नहीं है लेकिन उसका अर्थ है चतन्य ज्योति जिसे ईसाई साधक अनिर्मित प्रकाश कहते हैं